संक्षिप्त महाभारत कच्छ और देवयानी की कथा जलमेजा ने पूछा ब्रह्मण हमारे पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा से दसवें पुरुष थे ब्रह्मा से दक्ष दक्ष से अदिति अदिति से सूर्य सूर्य से मनु मनु से इला नामनी कन्या इला से पुरूर्वा पुरुर्वा से आयु आयु से नहुष और नहु से ययाति इस प्रकार ये प्रजापति से दसवें थे उन्होंने शुक्राचार्य की कन्या देवजानी से जो ब्राह्मणी थी कैसे विवाह किया यह अनहोनी घटना कैसे घटित हुई आप कृपा करके यह वृत्तांत सुनाइए वैशम पायन जी ने कहा जन्मेजय आपके पूर्वत राजा जयाति ने शुक्राचार्य और विस्पर्वा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था सो सुनिए उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिल रहे थे देवताओं ने अपनी विजय के लिए आंग्रस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को अपना पुरोहित बनाया ये दोनों ब्राह्मण भी आपस में बड़ी होड़ रखते थे जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला तब शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे परंतु बृहस्पति नहीं इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ वे घबरा कर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे यह प्रार्थना की कि भगवान हम आपकी शरण में हैं आप हमारी सहायता कीजिए अमित तेजस्वी विप्रवर शुक्राचार्य के पास जो संजीवनी विद्या है उसे आप शीघ्र ही प्राप्त कर लीजिए हम लोग आपको यज्ञ में भागीदार बना लेंगे शुक्राचार्य आजकल वृष ब्रिसपरवा के पास रहते हैं देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर कच्छ शुक्राचार्य के पास गया और उनसे निवेदन किया मैं महर्षि अंगिर का पुत्र पौत्र और देव गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ मेरा नाम कच्छ है आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए मैं एक वर्ष तक आपके पास रह कर, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। स्वीकृति दीजिए शुक्राचार्य ने कहा बेटा स्वागत है मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं। तुम मेरे पूजनीय हो मैं तुम्हारा सत्कार करूंगा। और मैं समझता हूं कि यह बृहस्पति का ही सत्कार है कच्छ ने शुक्राचार्य के आज्ञानुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही गुरु पुत्री देवजानी को भी संतुष्ट रखता पाँच सौ वर्ष बीत जाने पर दानवों को यह बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया गौवे बिना रक्षक के ही अपने स्थान पर लौट आई देवयानी ने देखा कि गौवें तो आ गई पर कच्छ नहीं आया तब उसने अपने पिता से कहा पिताजी आपने अग्निहोत्र कर लिया सूर्यास्त हो गया गौवें बिना रक्षक के ही लौट आई किंतु कच्छ कहाँ रह गया निश्चय ही उसे किसी ने मार डाला या वह स्वयं मर गया पिताजी मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती शुक्राचार्य ने कहा अरे तू तो इतना घबराती क्यों है मैं अभी उसे जिला देता हूं। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा आओ बेटा कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों का शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य की सेवा में उपस्थित हुआ देवयानी के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया इसी प्रकार असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया तीसरी बार असुरों ने नई युक्ति की उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी देवयानी ने पिता से पूछा पिताजी फूल लेने के लिए कच गया था लौटा नहीं कहीं वह फिर तो नहीं मर गया मैं उसके बिना जी नहीं सकती मैं यह बात सौगंध खाकर कहती हूँ शुक्राचार्य ने कहा बेटी मैं क्या करूँ असुर उसे बार बार मार डालते हैं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 जब कछ वहाँ से चलने लगा तब देवयानी ने कहा ऋषि कुमार तुम सदाचार कुलीनता विद्या तपस्या और जितेंद्रियता के उज्जवल आदर्श हो मैं तुम्हारे पिता को अपने पिता के समान ही मानती हूँ मैंने गुरुगृह में रहते समय तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया है उसे कहने की आवश्यकता नहीं अब तुम स्नातक हो चुके हो मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तुम्हारी सेविका हूँ अब विधिपूर्वक तुम मेरा पाणी ग्रहण करो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 मेरे गुरुदेव की सेवा करती रहना देवयानी ने कहा मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी है यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार कर दोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी कच्छ ने कहा बहन मैंने गुरु पुत्री समझकर ही अस्वीकार किया है कोई दोष देखकर नहीं गुरुदेव ने भी मुझे इसके लिए कोई आज्ञा नहीं दी थी तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी मैं श्राप के योग्य नहीं था तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं काम के वश होकर श्राप दिया है जाओ तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं करेगा मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी इससे क्या मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में गया देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति और कच्छ का अभिनंदन किया कच को यज्ञ का भागीदार बनाया और यशस्वी होने का वर दिया